सुने कार्यक्रम हवा महल लीजिए सुनिए झ झ झलकी रिश्तों की दुकान लेखक राकेश निगम निर्देशक तस्वीर आबदी अरे झुमका अरे अरे भैया बरे की बजा वाह गुरु वाह अरे क्या डेकोरेशन किया है दुकान का मक्खन लाल रिश्तों की, की दुकान है देखो मछली फसाने के लिए कांटे में चारा है? और ग्राहक फसाने के लिए दुकान में दिखावा बहुत जरूरी है वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ। अरे हाँ वो पब्लिसिटी का क्या हुआ अरे गुरु जोरदार पब्लिसिटी की है पर्चे बचवाए हैं, शहर भर की दीवालों पर लिखवा दिया है हाँ? अरे गुरु केबल टीवी से भी ज्ञापन दिया है हाँ? अरे और ये देखो आज में, में। तो। आ, आ, आ, ये के अखबार में एडवर्टीज में देखो तो, ये सभी प्रकार के रिश्तेदारों पति पत्नी माता पिता हाँ? पुत्र पुत्री इत्यादि प्राप्त करने का एक मात्र स्थान किसी भी प्रकार की कार्य की सफलता के लिए रिश्तों की बाधा का समाधान रिश्ता नंद महाराज की रिश्तों की दुकान, दुकान। गुरु ये विज्ञापन हम लोगों के सुनहरे भविष्य की बेदर चेक है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया बड़ी लंबी उम्र है किसकी मेरी अरे आपकी नहीं गुरु हाँ? ये अखबार क्या देख रहे हो हाँ? अरे सामने देखो गुरु वो देखो अरे ये मैडम तो इधर ही चली आ रही है हाँ? लहराती बल खाती हाँ? मक्खन प्रसाद लाल गुरु हाँ, हाँ मेरे लाल हाँ? जल्दी से आ जाओ फार्म में कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातों की फास्ट बॉलिंग हम लोगों को क्लीन बोट कर दे एक्सक्यूज मी सुनिए जी क्या रिश्तों की दुकान यही है जी हाँ जी हाँ जी हाँ सौ फीसद यही है आप सही मौके पर सही जगह पे आई हैं बैठिए थैंक यू मिस्टर <गया> क्या आप बताएंगे रिश्तानंद जी कौन है यह मैं हूँ इस दुकान का प्रोपराइटर रिश्तानंद महाराज और ये है मेरे असिस्टेंट मक्खन लाल मैडम आपकी तारीख क्या मैं आपको मैडम नजर आती हूँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं आपको देखकर उम्र का हिसाब लगाना पाप है भगवान मुझे कभी नहीं माफ करेगा वैसे आपका नाम मेरा नाम हाँ, <laughs> मिस फुलड़ी मखान फुल <जड़ी. laughs> मखन लाल जी, जी? आप हंस क्यों रहे हैं नहीं नहीं देखिए वो क्या है ना अगर इस उम्र में आप फुलझड़ी हैं तो गोला बारूद बनते आपको देर नहीं लगेगी <laughs> बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है आप में आखिर चेला किसका है तो मिस फुलझड़ी बताइए आपकी समस्या क्या है जी मुझे किराए का मकान चाहिए किराए का मकान देखिए हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस नहीं करते नहीं नहीं करते। यस आई नो वैसे मकान मैंने ढूंढ लिया है आजा? बस उसे लेने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए हाँ जी मदद तो उसकी जिसने जहाँ बनाया आपको मकान दिलाया कीजिए कब्जा डाल दीजिए अपना ताला यू आर राइट मिस्टर मिस्टर रिश्ता आप सही कह रहे हैं आपकी बात सोने की तरह खड़ी है लेकिन लेकिन क्या मकान मालिक मुझ जैसी अकेली अविवाहित मैंने अनमेरिड लड़की को किराए पर मकान नहीं देना चाहता क्यों? कहता है हा? किसी परिवार वाले को देगा तो अभी आप शादी कर लीजिए हाँ, आप शादी कर लीजिए ओह नो रिश्ता मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्यों इसीलिए तो आपके पास किराए का हसबेंड लेने आए हो वाह आपने बिल्कुल ठीक सोचा किराए के मकान के लिए किराए का हसबेंड मक्खन लाल ये तो एक गंभीर समस्या है तुम ऐसा करो कि इनकी केस स्त्री तैयार करो अरे बॉस अभी तैयार करता हूँ हाँ तो मिस फुल आप कब से हैं मिस्टर अविवाहितिंदी क्या आपकी दुकान पर इसी तरह के ऊट पटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझते क्या हैं है तो, तो धीरे है? से धीरे से दूर से बात करिए गुरु ये आपका इनक हाँ पुचकार के बात करिए गुरु देखिये मिस फुलझरी मकान न मिलने का मुख्य कारण आपका अविवाहित होना और मक्खन लाल जी चुप जी हाँ मक्खन लाल जी ये जानना चाहते हैं कि मकान आपको कब से नहीं मिला ओके ओके ठीक है अ, मिस्टर मक्खन लाल देखिए आपको जो कुछ भी जानना हो सीधे ढंग से जानिए बिल्कुल अपनी सीधी सादी सूरत की तरह समझे नहीं वो सॉरी मिस फुल अब आप अपने होने वाले मकान मालिक के नेचर के बारे में कुछ बताएं वो, वो हमेशा अपनी ही तारीफ किया करते है और हाँ मौका पड़ने पर पढ़ तो हाँ। जनाब बातों की डींग हांकने से भी नहीं चूकते तो फिर चौंकते भी होंगे जी जी, जी कुछ नहीं है मेरा मतलब आप मकान की उम्मीद कर सकती हैं बस आपके पति को काम बनाने के लिए मक्खन लगाना होगा लेकिन मेरा पति बनेगा कौन ठीक है ठीक है देखिए मक्खन लगाने का काम हमारे ये मक्खन लाल जी सबसे अच्छा करते हैं। अरे मिस कई फर्स्ट प्राइज जीत चुका हूँ तो क्या मक्खन जी बनेंगे मेरे पति जी हाँ जी हाँ और इनका किराया आपको एडवांस में जमा करना होगा फिलहाल आप एक हजार रुपए जमा करते जो एक हजार अच्छा ये लीजिए पर सुनिए काम तो हो जाएगा ना ये गारंटी के साथ होगा अब आप मकान मालिक से अपने पति मक्खन के साथ मिलेंगे न न आओ मक्खन लाल आओ भाई फुलजाजी को अपने प्लान के मुताबिक तो समझा दिया था ना बिल्कुल अच्छी तरह मकान मिलते ही मैंने मकान मालिक से कह दिया मुझे ऑफिस के काम से दो तीन महीने के लिए बाहर जाना है हेलो हाँ मैं बोल रहा हूँ क्या एक पत्नी की जरूरत है आपको वो भी इंग्लिश बोलने वाली अच्छा अच्छा तो हो जाएगा मेरा मतलब आपका काम हो जाएगा आप तुरंत यहाँ आ ओके किसका फोन था गुरु कस्टमर का मखनलाल तुम जल्दी से कुमारी चंचला को बुला लाओ उसे ही टेम्परेरी बीवी बनाने के लिए ठीक रहेगा गुरु अरे मैं आधी की तरह गया तूफान की तरह आया चंचला के साथ हेलो क्या मिस फुलजड़ी बोल रही हैं जी हाँ मिठाई मिल गई जी मक्खन जी जी वो तो बाहर गए हुए हैं आप आना चाहती है कोई बात नहीं आ जाइए हाँ हाँ आप ही की दुकान है जी बहुत अच्छा मैं आ सकता हूँ आइए आइए बैठिए मैंने अभी फोन किया था अच्छा तो आप ही है शंकटा प्रसाद जी हाँ लगता है आपकी समस्या भी आपके अविवाहित होने का कारण है जी नहीं मैं तो विवाहित हूँ कमाल है आप विवाहित हैं और फिर भी पत्नी की आवश्यकता बता रहे हैं। क्या करूँ मजबूरी है बेटे के भविष्य की बेटे का भविष्य दूसरी पत्नी संकटा प्रसाद जी आपने तो मुझे ही संकट में डाल दिया इसलिए जरा खुल कर क्या बात है देखिए मुझे अपने बच्चे का कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करवाना है अच्छा और उसके लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा हाँ। और मेरी पत्नी थोड़ा कम पढ़े लिखे गांव के बैकग्राउंड की आप समझ समझ गया समझ गया यह यू समझिए कि आपका संकट टल गया यानी अभी थोड़ी देर में मैं आपकी होने वाली टम्प्रेरी पत्नी से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ आप बस सिर्फ एक हजार रुपये जमा कर दीजिए एक हजार हाँ हाँ बाकी हिसाब बाद में हो जाएगा लेकिन भाई साहब ये रकम तो बहुत ज्यादा अजी काम भी तो ज्यादा है सोच लीजिए जी, जी आ, आ, आ, आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की नींव रख रहे हैं हेलो बोलो मक्खन क्या कुमारी चंचला बाहर गई हुई है कब लौटेंगी चार दिन बाद रिश्तानंद जी किसे बनवा रहे हैं मेरी पत्नी मैं दो एक तो लू हेलो एवरीबॉडी आई हाँ हा, हा, हा, मिस फुलझड़ी आप रुकी मैं मुलाकात करा देता हूँ ऐह शा प्रसाद जी ये है मिस फुलझड़ी हमारी दुकान की पुरानी ग्राहक मक्खन लाल नमस्ते गुरु वो और, वो और... और ये मक्खन इनके किराए के पति हैं जी जी, जी है हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने संकटा प्रसाद जी आपका यहाँ ना कैसे हुआ ए, ए, तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते वो ब्रु... बहुत अच्छी तरह आखिर मेरे किरायेदार जो हैं किरायेदार ये नहीं के आपके किराएदार हाँ रिश्तानंद जी मैंने इन्हीं संकटा जी का मकान किराए पर लिया है रिश्तानंद जी मेरा एडवांस वापस कर दीजिए मैं तीज़ तीज़। अपनी पत्नी को इस काबिल बनाऊंगा कि वो इंटरव्यू देकर बच्चे का एडमिशन करा सके ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है बहुत अच्छी तरह सोच लिया है अगर कहीं स्कूल में किराए की पत्नी का मुलम्मा उतर गया तो बच्चे का भविष्य चौपट होते देर नहीं लगे रिश्तानंद जी मेरा भी एडवांस वापस कर दीजिए फटाफट सच्चाई जानने के बाद तो संकटा प्रसाद जी मुझे भी घर ऐसी निकाल देंगे लेकिन मैं कोई एडवांस वापस नहीं करूँगा मैं आप लोगों के खिलाफ पुलिस में 420 सौ की रिपोर्ट करूंगी और आपकी दुकान की छुटकारा पाओ नहीं तो सारी उम्र जेल की चक्की चक्की, आ, आ, है, आ, ये अपने रुपए संकटा प्रसाद जी आ, आपका मकान जल्दी ही खाली कर दूंगी मैं आपको मकान खाली करने के लिए समय नहीं दे सकता मैं चाहता हूँ आप अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चले और मकान खाली करने की बात जुबान पर लाएं जी प्रसाद जी हाँ, जड़ी, सब रिश्तों में इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है आप जब तक चाहें मेरे मकान में रह सकती हैं ये लीजिए मिसी आपने रुपए ये क्या जी हाँ, पहले ही कम थे रोम ये सौ का नोट मुठी में क्यों दबा रखा है सीधी तरह देते हो कि दे, दे, दे, दे, दे, मे, मे, होगी हाँ तो मेरा हाथ छोड़िए हाँ टूट गया अरे गिरू, उठा गिरू, मुझे संभाल के अभी हल्दी लाके थोपे देता अरे नॉट गुरु हो जाओ शुरू आ बंद करो दुकान डाल दो ताला बेचो पान आये हो गया इंसानियत का बोल वाला मेहमान चलो पकड़ो कान और बन करो ये रिश्तों की दुकान अभी आपने राकेश निगम की लिखी झलकी सुनी रिश्तों की दुकान निर्देशक तस्वीर आबदी और ये झलकी आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति थी हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ